अष्टावक्र गीता अध्याय राजा जनक कहते हैं की चिमटी द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझावो रूपी काटो को मेरे द्वारा हृदय के आंतरिक भागों से निकाला गया अपनी महिमा में स्थित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 अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है तथा क्या शुभ और क्या अशुभ है क्या विचार युक्त होना है और क्या निर्विचार होना है अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या स्वप्न है और क्या सुशुप्ति है तथा क्या जागरण है और क्या तुरीय अवस्था है अथवा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 समाप्त अष्टावक्र गीता अध्याय बीसवा राजा जनक कहते हैं मेरे निष्कलंक स्वरूप में पांच महाभूत कहाँ है या शरीर कहाँ है और इंद्रिया या मन कहा है शून्य कहा है और निराशा कहा है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 अपने अद्वय स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या सृष्टि है और क्या प्रलय क्या सात्य है और क्या साधन कौन साधक है और क्या सिद्धि है विशुद्ध मुझ में कौन ज्ञाता है और क्या प्रमाण है क्या ज्ञेय है और क्या ज्ञान क्या स्वल्प है और क्या सर्व है सदा निष्क्रिय में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 अष्टावक्र गीता समाप्त